शो टॉक अनंत की पुकार नंबर फोर मनुष्य के जीवन में और विशेषकर इस देश के जीवन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 वे मित्र हैं जो उस क्रांति को आंदोलन को लोगों तक ले जाएंगे उन मित्रों के संबंध में थोड़ी बात कर लेनी बहुत जरूरी होगी एक तो जब भी किसी नए विचार को किसी नई हवा को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 वही मूल्यवान है और हम विचार को सिर्फ इसलिए उस तक पहुंचाना चाहते एक भूखा आदमी उसके पास हम भोजन पहुंचाते भोजन का कोई मूल्य नहीं मूल्य तो उस आदमी के भूख का है वो भूखा है इसलिए हम भोजन पहुंचाना चाहते लेकिन अगर भोजन महत्वपूर्ण हो जाए और वो आदमी भोजन लेने से इंकार कर दे और हम उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगे और जबरदस्ती पकड़ के हथकड़ियां डालकर उसको भोजन कराने लगे तो फिर हमें भोजन महत्वपूर्ण हो गया उसकी भूख कम महत्वपूर्ण हो गई अब तक दुनिया में ऐसा ही हुआ है विचार महत्वपूर्ण हो जाता है जितना पहुंचाना है जो भूखा है वो कम महत्वपूर्ण हो जाता है यह ध्यान में रखना जरूरी है कि हमारे लिए विचार इतना महत्वपूर्ण नहीं है महत्वपूर्ण तो वही व्यक्ति है वो जो दुख और पीड़न में खड़ा हुआ आज का मनुष्य वही महत्वपूर्ण है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 राजा भोज के दरबार में एक ज्योतिषी आया उसने राजा भोज का हाथ देखा और कहा कि तू अत्यंत अभागा व्यक्ति अपने लड़के को अर्थी पर ही चढ़ाएगा अपनी पत्नी को भी अर्थी पर ही चढ़ाएगा तेरे सारे लड़के तेरे सारी लड़कियां तू ही उनको मरघट तक पहुंचाएगा उस भोज ने क्रोध से उसको को हथकड़िया डलवा दी और का जेल खाने बंद कर दो कैसे बोलना चाहिए यह भी इसे पता नहीं ये क्या बोल रहा है पागल कालिदास बैठ के ये सारी बात सुनते थे जब वो चला गया तो कालिदास ने कहा कि उस ज्योतिषी को पुरस्कार देकर विदा कर दें राजा ने कहा उसे पुरस्कार दू सुनते हो तुम उसने क्या कहा था? कालिदास ने कहा कि क्या मैं भी आपका हाथ देखूं? कालिदास ने हाथ देखा और कहा कि आप बहुत धन्यभागी आप सौ वर्ष के पार तक जिएंगे। आप बहुत लंबी उम्र उपलब्ध किए हैं आप इतने धन्यभागी हैं कि आपके पुत्र भी आपकी उम्र नहीं पा सकेंगे पीछे छूट जाएंगे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 और जब मैं बगीचा में आया तो मेरा क्रोध और भी बढ़ गया मेरा मित्र तो आके बेंच पे बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था होता है मैंने जाकर मुझे तो मना कर दिया है उन्होंने क्या तुम्हें हां भर दी है या कि तुम बिना उनकी हाँ के यही सिगरेट पी रहे हो उस मित्र ने कहा कि तुमने क्या पूछा था मैंने कहा मैंने पूछा था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 एक बात के उत्तर में उसी आदमी ने इंकार कर दिया दूसरे बात के उत्तर में उसी आदमी ने हाँ भर दिया निश्चित ही कौन स्वीकार करेगा कि इस पर चिंतन करते समय सिगरेट पिए कौन आ? अस्वीकार करेगा कि सिगरेट पीते समय इस पर चिंतन करें या ना करें कोई भी कहेगा सही है अगर सिगरेट पीते समय भी इस पर चिंतन करते हो तो बोला क्या है ठीक उस दूसरे युवक ने कहा कि पहले मेरे मन में भी वही पूछने का ख्याल आया था क्योंकि सीधी बात वही थी लेकिन फिर तत् मुझे ख्याल आया कि भूल हो जाएगी अगर मैं पूछता हूं कि इस पर चिंतन करते समय सिगरेट पी सकता हूं तो मैंने पहले ही जान लिया था उत्तर नहीं मैं मिलने वाला लियमेन ने लिखा है कि फिर मैंने जिंदगी में बहुत बार इसका प्रयोग किया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 अन्य था इस दुनिया में कोई भी आदमी ना करने को तैयार नहीं हर आदमी हां करना चाहता है लेकिन हां कहलवाने वाले लोग उनकी तैयारी उनकी समझ उनकी सूझ उस सब पर निर्भर करता है कि हम कैसे मौजूद करते जब एक क्रांतिकारी दृष्टि को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 और अगर दो चार गलत आदमी भी उस केंद्र के दरवाजों पर खड़े हैं तो सब रुपया व्यर्थ हो जाएगा। जाए तो कोई मतलब का नहीं। और यह भी सवाल नहीं है कि आप किसी से रुपया ले आए रुपया ले आया जा सकता है सवाल तो यह है कि उस रुपये के साथ जिससे आप रुपया लाए हैं उस आदमी का हृदय भी आ जाए नहीं तो ऐसा रुपया लाने की कोई जरूरत नहीं कई बार तो हम सिर्फ पीछा छोड़ाने के लिए रुपया दे देते कि कोई हटे टले यहां से ऐसा रुपया तो लाना ही नहीं होगा क्योंकि रुपया बहुत महंगा है एक आदमी को खोकर हम रुपया लाए वो जो देता है वो दे के आनंदित हो और अनुभव करे निरंतर कि मैंने कम दिया ऐसी पूरी भावभूमि हम उसके लिए खड़ा कर सकते हैं रुपये का ही नहीं और श्रम और बुद्धि सास सहयोग जो कुछ भी हम किसी से लेते हैं उसे लगे कि कि जो व्यक्ति लेने आया था जिस काम के लिए लेने आया था उसके लिए बहुत कम था और मेरी असमर्था थी कि मैं पूरा नहीं सांस दे सका और उसके मन में ख्याल रहे कि कल साथ देने के लिए आतुर हो तो इस सब के लिए एक भावभूमि वे लोग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 आदमी ने याद रखा वो किसी स्टेशन पर आता तो पिछली दफ़ा जिसकी टैक्सी में बैठा था उसका नाम लेके बोला था कि फला आदमी कहां वो अपना मित्र है परिचित है पुराना उसी के टैक्सी में बैठ के पांच मिनट जाता तो पांच मिनट व्यर्थ नहीं छोड़ता था पांच मिनट टैक्सी ड्राइवर तो दोस्ती कर लेता उससे पूछ लेता उसकी पत्नी कैसी उसके बच्चे कहते कौन क्या कर रहा है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 पैसा तो आदमी की छाया की तरह आता है ताकत तो छाया की तरह आता है मित्र आ जाए उनकी छायाएं आ जाएंगी उनको लाने के लिए नहीं जाना पड़ता लेकिन जब अगर आप किसी के घर जाए कहें कि आपकी छाया को मैं सभा में आने के लिए आमंत्रित करता हूं तो फिर हो गया आमंत्रण पूरा न वो छाया आने वाली न वो आदमी आने वाले धन तो आदमी की छाया है ये जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम भूल में पड़ते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 वो जो जैसे माया भाई हैं वो उस फंड कलेक्शन के संयोजक हुए तो उनको याद रखना चाहिए कि मित्र संग्रह करने के संयोजक हुए वो पैसे मिलते का उतना सवाल नहीं तो हो गए हाँ तो राजी होना चाहिए क्योंकि क्योंकि पैसा देने वाले को भी कठिन होता है मांगने वाले को भी कठिन मालूम पड़ता है मित्र बढ़ते जाने चाहिए पैसे वैसा तो गौण बात है वो आ जाएगा उसमें कोई सवाल नहीं है बड़ा हमारे मित्र बढ़ते जाए ये हमारे सारे मित्रों को ख्याल रखना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 वे इतने बल की तरह आने शुरू हो जाते हैं इतने सबल होकर आने शुरू हो जाते तो मेरे दृष्टि में एक तो ये आपसे कहना था कि रुपए की बात बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए कहीं वो इतनी महत्वपूर्ण ना हो जाए कि हमारा सारा चित्त उसके आसपास ही चिंतन करने लगे उसे हमेशा मनुष्य से नीचे और मित्रों से पीछे रखना है एक मित्र अगर बनता हो रुपया खोके तो मित्र बचा लेना रुपया खो देना और एक आदमी अगर रुपया देके मित्रता छोड़ता हो तो रुपया नहीं लेना है मित्रता बचा लेनी वो ज्यादा दूर दृष्टि होगी ज्यादा अर्थपूर्ण होगी ज्यादा गहरी होगी ज्यादा फायदे की होगी तो इस पर थोड़ा ध्यान देना और कुछ भय अगर काम करने वाले मित्रों के मन में हो तो काम में पीछे से रुकावट लगती है खुद के भीतर से रुकावट लगती है बाहर से उतनी रुकावट नहीं लगती काम में जितने भीतर मेरे कोई भय हो उससे रुकावट लग जाती है तो भीतर के भय का हमें बिल्कुल ही स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए तो जब यहां इकट्ठे हुए हैं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 किसमें मैं इसमें मैं कहा हाँ इसमें भय आ जाएगा ये जो भय खड़ा होता है ये भय एकदम ही निर्मूल है निर्मूल इसलिए है कि कोई संकोच से तो किसी को इसमें जरा भी सहयोग नहीं देना है अगर किसी मित्र को लगता है कि इसलिए मुझे भय तो उससे उठ के कह देना चाहिए जैसा तो जिसका जी ने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा कहना चाहिए कि मैं इसमें कुछ भी नहीं दूंगा लेकिन यह काम बढ़े ये मैं चाहता हूं तो मैं जो सहयोग फिर वो निर्भय होकर काम में लगता है फिर उसे कोई कोई झंझट नहीं रह उसे कोई प्रश्न नहीं रह जाता उसे कोई संकोच पालने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर वो संकोच पालता है तो वो पच्चीस तरह के इस भय को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 जैसे पमानंद भाई ने कहा कि वो खुश हुए कि मैं किसी खूंटे से बंध गया वो भूल में वो बिल्कुल भूल में मैं किसी खूंटे से कहीं बंधता नहीं कोई बंधने का कारण नहीं कोई बंधने की जरूरत भी नहीं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 कोई बंधन उससे खड़ा होता नहीं और मैं किसी समझौते के लिए भी राजी नहीं मैं जो कह रहा हूं वो मैं कहूंगा और उसको जोर से कहूंगा और उसको जोर से, उसको जोर से कह सकूं इसलिए ये सारा उपाय जो कर रहा हूं उसको जोर से कर सकूं जितनी चोट आज करता हूं कल और जोर से कर सकूं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 सारी बात में जिससे मैंने कल सांझ को आपसे कहा कि सेल्फ सेंटर्ड वो जो बिल्कुल स्वाकेद्रित हो जाता है वो भूल है खतरनाक है लेकिन इसका मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि काम में वो जाना है पूरा और उसे भूल जाना है जो हम स्वयं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 मैंने उनको कहा कि जैसे वो अस्पताल के दिन फिजूल गए ये भी दस दस्ता फिजूल चले जाएंगे अगर ये ख्याल ना हो आपको कि ये गौण है और केंद्रीय बात कुछ और है और उसे भूल नहीं जाना नहीं तो क्या पहुंचाएंगे लोगों तक पहुंचाने का सवाल कहां है तो साधक प्रथम है और उसका कार्यकर्ता होना एकदम ध्वती और अगर दोनों में से खोना हो तो कार्यकर्ता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 क्रिया के केंद्र पर हो तो ही अर्थपूर्ण है तो ही आध्यात्मिक है नहीं तो नहीं तो वो हम जो केंद्र भी बना रहे हैं वो अक्रिया सिखाने को बना रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि आप कार्यकर्ता हो जाएं तो तो मामला खत्म हो गया उस, उस केंद्र को बना के हम क्या करेंगे वो फिजूल हो जाएगा उसका कोई मूल्य नहीं रह जाएगा उसकी बात हम कल सुबह करेंगे